क्रेयॉन और जानवर हैरोल्ड रात को सो नहीं सका इसलिए उसने अपने रूई से भरे हुए जानवरों को बाहर निकाला हेरोड ने सोचा जानवरों की जिंदगी कितनी मजेदार होती होगी मैं कौन सा जानवर बनना चाहूंगा उसने आश्चर्य से पूछा हेरोल्ड जानवरों के बारे में और जानना चाहता था उसने अपना क्रेन उठाया और फिर वो एक साहसिक और रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा हेरोल्ड ने सोचा मैं बड़ा और शक्तिशाली बनना चाहता हूँ इसलिए उसने अपना क्रियान उठाया और एक हाथी का चित्र बनाया हाथी ने अपनी सूड पानी की बाल्टी में डुबोई फिर उसने चारों तरफ पानी का छिड़काव किया हेराल्ड को यह बड़ा मजेदार लगा इसलिए हेरोल्ड ने एक रबर का पाइप बनाया लेकिन पाइप बहुत लचीला था हेरोल्ड ने गलती से पानी हाथी पर पानी छिड़क दिया हाथी पूरी तरह घीला हो गया हेरोल्ड ने हाथी से माफी मांगने की कोशिश की लेकिन हाथी वहां से चला गया मैं लंबी यात्राएं करना चाहूंगा हेरोल्ड ने सोचा फिर उसने एक ऊंट का चित्र बनाया उसके बाद हेरोल्ड ने एक बड़ा पिट्ठू बनाया जो भोजन और पानी से भरा हुआ था फिर हेरोल्ड और ऊंट रेगिस्तान में आगे बढ़े क्योंकि हेरोल्ड पैदल चल रहा था इसलिए उसे अपना पिट्ठू बहुत भारी लगा कुछ देर बाद हेरोल्ड थक गया सूरज बहुत गर्म था इसलिए हेरोल्ड ने एक झील और एक ताड़ का पेड़ बनाया जब हेरोल्ड आराम कर रहा था तभी उसके पास एक चीतों का चीतों का झुंड भागा मैं भी बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ हेरोल्ड ने सोचा हेरोल्ड ने रोलर स्केट्स की एक जोड़ी बनाई और फिर और फिर वो चीतों के पीछे दौड़ पड़ा चीतों के पीछे पीछे दौड़ा चीतों के साथ दौड़ लगाने में उसे बड़ा मजा आया लेकिन जल्द ही हेरोल्ड को फिर से गर्मी लगने लगी वो अब किसी ठंडे स्थान पर जाना चाहता था हेरोल्ड ने अपना किरान उठाया फिर उसने आकाश तक एक लंबी रेखा खींची जल्दी उसने खुद को एक बर्फ से ढकी पहाड़ी के ऊपर पाया वहाँ हेरोल्ड पेंगुइन के एक समूह से मिला पेंगुइन एक एक करके पेट के बल नीचे ढलान से फिसल रही थी मैं भी एक बर्फीली पहाड़ी पर फिसलना चाहता हूँ हेरोल्ड ने सोचा फिर उसने बर्फ पर फिसलने वाली एक स्लेज बनाई कई पेंगुइन भी हेरोल्ड की कई पेंगुइन भी हेरोल्ड की स्लेज में कूदी जल्दी स्लेज पेंग्विन से भर गई स्लेज पहाड़ी पर तेज स्पीड में फिसलने लगी फिर एक दुर्घटना हुई हेरॉल्ड और पेंग्विन बर्फ में गिरे हेरोल्ड पूरी तरह बर्फ से ढका था उसे बड़ी ठंड लग रही थी फिर उसने आकाश में एक बड़ा सूरज बनाया हेरोबारा से गर्मी लगने लगी फिर उसने एक जंगल का चित्र बनाया बंदर लताओं पर झूल रहे थे ऊपर पहुंचा और उसने अपने हाथों से एक बेल पकड़ ली जल्दी वो आगे पीछे झूल रहा था बिल्कुल बंदरों की तरह जानवरों का जीवन जीने में हेरोल्ड को बड़ा मजा आया था लेकिन हेरोल्ड को अपनी जिंदगी ही पसंद थी फिर हेरोल्ड ने अपना किरण उठाया और उसने अपने बेडरूम की खिड़की बनाई अपने कमरे में वापस आकर हेरोल्ड ने खुद को चादर से ढका जैसे ही उसने अपने कुत्ते को अपनी बाहों में लिया वैसे हेरोल्ड का फर्श पर गिर गया और फिर हेरोल्ड सो गया हेरोल्ड अपनी मां को उनके जन्मदिन पर क्या उपहार देगा समा